नौमीड्य भ्रभपुषे तड़ीदम बरा बरा वतन सरीपितल सन मुखार बन्न्यस्रजे कमलबेत्रिषाणेु लक्ष्मि मृदुपदे पशुपा गज <laughs> नंदन दन पदार बिन्दयो चंदम मकर दबिंदवा सिवास्य सम्पद नंदय हृदय मम निश <coughs> नम कमल nama kamalama line nama kamalana bhairav namas कमल यो ब्रण विदा पूर्व यो वै वेद प्रहिणोति तस्म तग्वेवत्मु मुमु चुरवी शरण प्रपद्य भगवत भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजीर गोबिंद गो you okay लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के संबंध में अर्थात इनके उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व ही सनातन तत्व हैं तो मैं और मेरा इन्हीं तीन तत्वों में कोई न कोई होगा श्रुति प्रस्थान न्याय प्रस्थान स्मृति प्रस्थान तीनों प्रस्थानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम के तत्व को जीव कहा जाता है आत्मा कहा जाता है और जो मेरा है उसको ब्रह्म कहा जाता है और तीसरा तत्व जिसके धोखे में हम पड़े हैं जिसको हमने मेरा मान लिया है वो माया तत्व है और यह भी बताया गया कि ये माया तत्व या जीव तत्व भगवान की शक्ति है ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म का अंश भी है और ब्रह्म से भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ अंश में ब्रह्म से जीव का अभेद है और अधिक अंश में भेद है और यह भी बताया गया जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है इसलिए हम उनको अंश कहते हैं और यह भी बताया गया कि ब्रह्म और जीव और माया ये तीनों ही हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं इनको कोई भी माइक इंद्रिय मन बुद्धि वो चाहे ब्रह्मादिकों की हो नहीं समझ सकती नहीं प्राप्त कर सकती है इसीलिए अनाद काल से अब तक अनंत जन्मों में प्रत्येक क्षण तैल धारावत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों ने न मैं को जाना न मेरे ब्रह्म को जाना और न माया को ही जाना पश्चात आपको बताया गया कि वेद कहता है कि उसको जानो माने ब्रह्म को जानो तो मैं और माया स्वयं समझ में आ जाएंगे और उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है लेकिन वेद का ज्ञान ये मनुष्य तो क्या सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे है उसका कारण भी बताया गया ये वेद बाणी अनाद्यन शाश्वत ब्रह्म बाणी है भगवत बाणी है अतएव जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है किंतु जिन लोगों ने वेदों को जाना है उनके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को भगवत तत्व को जान सकते हैं उसके जानने के लिए हमने अपनी बुद्धि से तो बहुत प्रयत्न किया और हार गए लेकिन वेदों ने कहा ऐसा नहीं है उसको जाना जा सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रियां अपना मन अपनी बुद्धि दान दे दे वो भाग्यशाली जी जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकता है देख सकता है संसारी जीवों की तरह हमसे व्यवहार कर सकता है प्रेम कर सकता है क्योंकि वो हमारा सर्वस्व है माता पिता भात भ्राता प्रियतम इसलिए हम जिस भाव से भी उससे मिलना चाहें वो मिलता है मिला है मिलेगा लेकिन उसकी कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कोई भगवान पियकड़ नहीं है कि किसी पर कृपा कर देगा किसी पर न करेगा उसकी भी कुछ शर्तें हैं उन शर्तों पर विचार किया गया वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पुराणों के अनुसार स्मृतियों के अनुसार तो पता चला कि कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग है जिनसे हम उसको जान सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं अनंत जीवों ने प्राप्त किया है कर्म पर विचार किया गया तो पता चला कि कर्म तो स्वर्ग तक ही हमको पहुंचा सकते हैं बशर्ते कि हम कर्म का जो सड विधि पालन है विधिवत कर ले अत वो हमारे लिए व्यर्थ हुआ ज्ञान पर विचार किया गया उसमें भी हमको सफलता न मिली एक तो ज्ञान का अधिकारित्व ही अरबों में कोई नहीं होता दूसरे अगर कोई हो भी जाए तो उस मार्ग में चलना कठिन है और अगर कोई चल भी जाए तो बार बार पतन होता है और अगर पतन होने के अतिरिक्त तो कोई पहुंच भी जाए तो केवल आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञान के लिए तो भगवत कृपा ही अपेक्षित है अतयो ज्ञान मार्ग भी हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ अब तीसरा मार्ग बचा भक्ति मार्ग इस पर विचार करना है देखिए किसी भी उपाय के निर्णय के लिए पांच प्रकार होते हैं उनको पहले समझ लीजिए नंबर एक उस उपाय से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए पहली शर्त कर्म हो ज्ञान हो योग हो तपस्या हो कोई भी साधन हो उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए लक्ष्य क्या दो आप ंतिक दुख निवृत्ति और अनंत दिव्य अनिर्वचनीय अपरमेय अपौरुषे परमानंद प्राप्ति यही दो लक्ष्य है ना हमारे अर्थात माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति ये दो लक्ष्य प्राप्त हो जाए जिससे वह मार्ग हमारे लिए अपनाने योग्य है ये पहली शर्त दूसरी जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो अर्थात दूसरा कोई मार्ग हो ही ना नंबर तीन उस मार्ग को किसी की आवश्यकता न हो किसी पर निर्भर न हो किसी की प्रार्थना न करना पड़े उसको कि वो आ जाए तो हमारा काम चले वो अकेले मार्ग हमको पहुंचाए चौथी शर्त वो मार्ग सबके लिए हो ऐसा नहीं कि कोई कोई अधिकारी होगा पांचवी शर्त वो हो मार्ग सदा के लिए हो ऐसा न हो कुछ दूर ले जाके हो कह दे तो खत समाप्त तो हो गया मार गई आगे हम नहीं जानते ये पांच शर्तें हैं इन पांच शर्तों से नंबर एक कर्म धर्म जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं इसने तो स्वर्ग तक पहुंचाया और मर गया स्वयं भी मर गया और न माया निवृत्ति कराया और न ईश्वरीय आनंद दिलाया इसलिए हमने उसको त्याग दिया ज्ञान मार्ग जो है इसने भी केवल आत्मज्ञान कराया अधूरा ब्रह्मज्ञान नहीं कराया इसलिए न माया निवृत्ति हुई और न कृष्णानंद रामानंद प्रेमानंद भगवतानंद मिला इसलिए इसको भी हमने त्याग दिया अब तीसरा है भक्ति मार्ग इसके विषय में विचार करना है वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता प्रकाशंत महात्मना श्वेता चतरोपनिषद छ तेईस बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र जैसी भक्ति आपकी भगवान में हो परा भक्ति वैसी ही गुरु में हो तो आप माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे प्लस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी ये मंत्र योगश सिखोपनिषद में भी है दो बाईस ये मंत्र और वेदों में भी है सुबालोपनिषद में भी है सोला एक यह मंत्र साठनी उपनिषद में भी है सैतीसवा मंत्र फिर कहता है वेद उपास पुरुषम ये यका शुक्रम एक अति बर्तन तिधिया मुंडकोपनिषद तीन दो एक जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है कामना रहित होकर वो इस माया को उत्तीर्ण कर सकता है भगवदीय आनंद प्राप्त कर सकता है वेद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्व प्रभु मिशानम सर्वस्व शरणम बृहत् जो भगवान को सरेंडर करता है साधन बल छोड़ देता है उस पर भगवान की कृपा होती है और वो माया से उत्तीर्ण होता है श्वेता चतुरोपनिषद तीन सत्रह भावग्राही मनी भावा भाव करम शिवम श्वेता चतुरोपनिषद पांच चौदह जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की वो माया का अभाव कर देता है माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त कर लेता है भक्ति गम्यम परम तत्वम योग शिखोपनिषद दो बाईस वो परम तत्त्व भगवत तत्त्व भक्ति से ही प्राप्त है और कोई मार्ग वहां तक जाता ही नहीं है सब ब्रह्मलोक तक पहुंचा के लौट आते हैं कर्म ज्ञान योग सब तीन तेईस योग सुखोपनिषद मां मनुष्य मरत चित्तम तीन पच्ची योग सुखोपनिषद जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है किसी बल से नहीं मैं मिलता हूं स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोखा छ्योपनिषद सात छब्बीस दो जो निरंतर मन से मेरी भक्ति करता है वही इस माया ग्रंथी से उत्तीर्ण हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन बेल कह रहा है श्वेता चतुरोपनिषद एक तीन ये नारद परिभ्राज को उपनिषद में भी मंत्र है नौ दो जो निरंतर मेरा ध्यान करता है मन से वो मुझको प्राप्त कर सकता है एकताम महामायाम तरंती वे विष्णु मेव भजंती नान्य तरंती त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषारधिकारी भक्ति प्रशस्तेभूतिपनिष् आठ एक चतुर्मुखादीना बिना विष्णुभक्तिया कल्प न त्रिपाद कल्पकोटिर्मोक्षो नृपादूत नारायणोपनिषद आठ एक क्यों विष्णुभक्तिया विना ब्रह्म ज्ञान कदापि न जायतेभूत नारायणोपनिषद आठ एक भद्रम करणे भी श्रुण या मेवा भद्रम पश्चेमाक्षत्रा स्थिर तुष्टवागनुभ्यशेम जदायु ऋग्भेद जो इंद्रिय मन बुद्धि से सदा मेरी भक्ति करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है भद्रम श्लोकम श्रुयासम अथर्वेद मर्ता अमर्त्यस्त भूरी नाम मना महे ऋग्वेद आस्तान तो नाम चिद विभक्तन जो मेरे नाम गुण लीलादि का संकीर्तन रूप ध्यान पूर्वक करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है इस वेद मंत्र का शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया सायणाचार्य ने भी यही अर्थ किया श्रीपादाचार्य ने भी यही अर्थ किया श्रीधराचार्य ने भी यही अर्थ किया इसे वेद मंत्र है ये कह रहे हैं कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है कल्प कोटि करोड़ों कल्प कोई कर्म ज्ञान तप जो करे आद्या गमद यदि भी ऋग्वेद अरे रोक कर पुकारो वो दौड़ कर आएगा वो कोई साधना नहीं चाहता तुम मांगो वो दे देगा लेकिन ठीक ठीक मांगो रो कर मांगो ऋग्वेद कह रहा है आराध होता ऋग्वेद अर्चा शक्रा साकिने ऋग्वेद भक्त रे बैनम नयत भक्त रेवैनम पश्च भक्त रे बैनम भक्त दर्शयत भक्ति बसा भक्त पुरुषा भक्ति रेव गरीयी माठर सुरति यो दवा मुसा ते सनातनम अथर्वेद कस्त भक्तिमा साम अथर्वेद कस्ि नून कतमस्या मनामहे चारुदेव ऋग्बेद अग्निर्भम प्रथमस्याता मनामहे चारुदेव ऋग्बेद ऋग्भेद तमाम मंत्र ये कह रहे हैं कि भक्ति से ही भी एक-एक शब्द पर ध्यान दो भक्ति से ही भगवान पिघलते हैं कृपा करते हैं तब अपनी शक्ति देते हैं तो उनकी पावर से दो काम होता है एक तो माया जाती है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को वो दिव्य बना देते हैं तब उनका दिव्य दर्शन होता है दिव्य शब्द सुनते हैं दिव्य स्पर्श करते हैं सब दिव्य दिव्य दिव्य उनका सामान मिलता है तब जीव सदा पश्चंत सूर्य तद विष्णु परम पदम छ सात सुबालोपनिषदिंग तापनीयनिषद भी मंत्र है आठ तीन ये गोपाल तापनीयपनिषद में भी मंत्र है सत्ताइस ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है चौदाहवा त्रिपुरा तापनीयपनिषद में भी ये मंत्र है चार एक पेंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है चार तीस अब वेदों के बारे में थोड़ा लोग हमारे यहां घबराते कहते हैं कुछ पुराणों से समझाइए स्मृति प्रस्थान से हा पुराणों में वेद व्यास ने महाभारत की रचना की गीता की रचना की ब्रह्मसूत्र की रचना की पुराणों की रचना की और अशांत रहे आपको सुन के आश्चर्य होगा अशांत रहे परेशान नारद जी आए क्या बात है भाई कुछ परेशान दिख रहे हो तुम तो भगवान के अवतार हो और तुमने इतने ग्रंथ लिखे हैं एक लाख का महाभारत चार लाख का ये तमाम पुराण और फिर भी अशांत हो आ, मेरा ख्याल ये है कि भागवता धर्मा धर्मान प्रायण निरूपिता मैंने भगवान श्री कृष्ण संबंधी विषय का निरूपण विस्तार पूर्वक नहीं किया कर्म धर्म का बड़ा निरूपण किया महाभारत में और संक्षिप्त में कर्म ज्ञान भक्ति आदि का गीता में भी किया लेकिन श्री कृष्ण लीलाओं का उनकी कथाओं का चरित्रों का कृपाओं का वर्णन नहीं किया शायद में इसीलिए परेशान हूं नारद जी ने कहा भवता नुदित प्रायो यशो भगवतो मलम तुमने श्री कृष्ण की लीलाओं का यश का कीर्तन नहीं किया निरूपण नहीं किया तो ऐसा करो क्या करें पहले श्री कृष्ण की भक्ति करो नंबर दो उनका दर्शन करो है हाँ, तब उसके बाद ग्रंथ लिखना भागवत का आजकल जो चाहता है वो पुस्तक लिखने लगता तो भक्ति किया अपश्यत पुरुषं पूर्व माया च यदाश्रया सम्मोहित जीव भागवत एक सात चार एक सात पांच भक्ति करके भगवान का भी दर्शन किया और उनके अंश जीवों के भी किया और उनकी शक्ति माया का भी दर्शन किया तो भागवत लिखा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में जगत गुरु शंकराचार्य आदि कई जगत गुरु पहले हो चुके हैं उन लोगों ने वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं वेदांत भी कहते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाष्य लिखे छोटा ग्रंथ है वेदांत आप लोग देखें तो हंसे सारे शास्त्रों का मूर्धन्य वेदांत और कुल 545 सूत्र है और वो सूत्र कितने बड़े बड़े अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्मा जाता हो गया स्मरंत हो गया स्मृतेश हो गया सूचक हो गया क्षणिकत् हो गया सूत्र ये चार चार शब्दों के सूत्र और कुल पांच सौ पैतालीस उसमें चार अध्याय है और एक एक अध्याय के चार चार पाद हैं पहले अध्याय में एक सूत्र है दूसरे अध्याय में एक सूत्र है तीसरे अध्याय में एक सूत्र है चौथे अध्याय में छिहत्तर सूत्र हैं। ये रामानुजाचार्य आदि की राय है निम्बारकाचार्य ने थोड़ा इससे भिन्न किया है जैसे उन्होंने दो सूत्र को एक मान दिया है एक चार छब्बीस एक चार सत्ताइस ये दो सूत्र हैं, आत्मकृते है, एक चार छब्बीस परिणामात एक चार सत्ताइस इन दोनों को उन्होंने एक सूत्र मान लिया तो उनका पहले अध्याय का एक नंबर कम हो गया यानी एक सूत्र उनके पहले अध्याय में है लेकिन दूसरे अध्याय में उन्होंने बढ़ा दिया और सूत्र लिख दिए यथाच प्राणादि दो एक उन्नीस प्रवृत्ति दोस् दो दो दो संबंधानुपत् दो दो, संबंधा तीन दो चार दो दो अड़तीस और सूचक च ही तीन दो चाराच सूत्र बढ़ा दिए तो एक सौ उनचास और मत में और इनके मत में वो चार बढ़ गए एक सौ तिरपन तो इनके मत में ये पांच सूत्र बढ़े और एक कम हो गया पहले अध्याय में इसलिए इनके मत में पांच सूत्र हैं बस कुल जमा टोटल ये है आपका वेदांत इसके बड़े बड़े भाष्य एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इतने का अर्थ 50-50 पेज में क्यों लिखा है हमारी इच्छा जगत गुरु लोग हैं हम लिखेंगे ठीक है लेकिन ये अर्थ है ना आपने जो लिखा है हाँ। ये वेद व्यास के अनुसार अर्थ है क्या प्रूफ? अरे तार्किक पूछ सकता है क्या वेद व्यास से आपने पूछा था अरे नहीं वो तो पांच हजार वर्ष पहले हुए थे हम तो अभी आ हुए हैं कल युग में फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हमने जो अर्थ किया है वो सही है हमसे भी लोग कहते हैं कि आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए सब जगत गुरुओं ने लिखा है मैंने कहा एक बात सुनो स्वयं वेद व्यास कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषद मैं सब उपनिषदों का प्लस अपने वेदांत का अर्थ लिखने जा रहा हूं मैं स्वयं कहा लिखा है इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंगीतं भागवत में ये भागवत ग्रंथ समस्त वेदों का भी अर्थ है उपनिषदों का और मेरे वेदांत का भी यही अर्थ है इसलिए और कोई अर्थ मत करना उल्टा पुल्टा जिसको वेदांत का अर्थ समझना हो भागवत पढ़ लेना ये वेद के बराबर है भागवत इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म वेद के समान है एक तीन चालीस सर्वेद वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रित तीन बयालीस भागवत सब वेदों शास्त्रों का सार मैंने भागवत में लिख दिया है सबके अंत में मैंने भागवत पुराण लिखा है तो भागवत के अनुसार भक्ति का विषय अस्पष्ट हो सकता है चलिए भागवत से विचार करें हम लोग भागवत के पहले अध्याय में पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही सौन कादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया प्रश्न करने वाले भी महापुरुषों के दादा और जिससे प्रश्न किया वे भी महापुरुषों के दादा सौन का दिक परमहंस थे माया से परे लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया क्या प्रश्न सासा में कांतन में संसितुम अर हसी सूत जी महाराज मनुष्यों का एकांतिक कल्याण किसमें है यानी सदा को हो जाए टेम्परेरी नहीं टेम्परेरी कल्याण तो हम लोगों का रोज होता है है? रोज होता हा कब जब आप गहरी नींद में सोते हैं कल्याण हो गया हाँ, हो गया कोई दुख लगा गहरी नींद में नहीं कोई बेटा बेटी बीबी पति बाप मां कोई याद आए है झाप धार में जाए कोई नहीं आए आनंद में लेटे रहे जब उठते हैं तो आप लोग यही कहते हैं ना सुख महम स्वाप आज बहुत बढ़िया नींद आई बहुत बढ़िया नींद माने संसार शून्य ये संसार यही तो हमको कट्ट दे रहा है मां से प्यार बाप से प्यार बेटे से प्यार बीबी से प्यार शरीर से प्यार उसके दुख में दुखी उसके दुख में दुखी अपने दुख में दुखी और गहरी नींद में छुट्टी तो ये टेम्परेरी नहीं चाहिए जी महाराज मनुष्य का सदा के लिए आनंद मिल जाए ऐसा मार्ग बताइए लेकिन ठहरिए है? दिया? हा कुछ और भी कहना है हमको क्या प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्याुता भूरीणि भूरी कर्माणी श्रोतव्या विभाग धत्सारम एक एक नौ एक एक दस एक एक ग्यारह महाराज ये कलयुग आने वाला है आ गया है समझो हम्म इस कलयुग में लोग बड़ी मंद बुद्धि होंगे और थोड़ी उम्र होगी अरे सौ वर्ष तो कोई कोई पहुंचता है पहले जमाने में तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र होती थी और बड़े आलसी होंगे लोग और भगवान की कामना वाले भी बहुत कम होंगे और अगर उनको थोड़ी मेहनत वाली साधना बताएंगे आप तो कहेंगे भाई हमसे ये नहीं होता अपना ये संसारी का आनंद ही ठीक है इसलिए इन सब बातों को विचार करके मार्ग बताइएगा और हा एक बात और क्या कि हमारे शास्त्रों में सूत्र विभिन्न स्मृत यो विभिन्न नई को मुनजस्य बच प्रमाणम मुनि बहु श्रुति बहु पंथ पुरा जहां तहा झगरो सो एक शास्त्री ये कहता है ये ये कहता है ये वो कहता है सब में अलग अलग राय है पुस्तकों में भी और संतों में भी एक संत आए उन्होंने कहा कर्म धर्म का पालन करो मनुष्यों दूसरे आए उन्होंने कहा हम ब्रह्मा उसमें तुम स्वयं भगवान हो ये अलग अलग बकवास करने वाले बाबा लोग हम क्या करें साधारण जीव तुलसीदास ने लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहुपाई छूटे न अधिक अधिक अरुझाई बड़े उपाय लिखे हैं लंबे लंबे शास्त्र वेद है हमारे यहां लेकिन इनको जितना पढ़ोगे उतने हाफ मेड हो जाओगे क्यों कहीं ये लिखा है कहीं उसके उल्टा लिखा है कहीं उसके उल्टा लिखा है अब क्या सही है अब क्या सही है कि सब संतों का लिखा हुआ है सब सही कैसे होगा जी <laughs> और ये उद्धौ शरी के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था बदंती कृष्ण श्रेयांशी बहुनि ब्रह्म तेजाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता 11 14 1 श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं उद्योग ज्ञानी महाराज हमारे भारत ने शास्त्रों में गधों की बात नहीं करते कल्याण के अलग अलग मार्ग लिखे हैं एक दूसरे के विपरीत एक कहता है कर्म धर्म का पालन करो एक कहता है घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करते हैं प्रमूढ़ा वेद कह रहा है पूर्तम्य वरिष्ठ प्रमूढ़ वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करते हैं और सुनो एक आये योगी मार्ग कहते हैं प्राणायाम करो शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानम घ्राण पीड़नम मूर्ख लोग नाक पकड़ते हैं प्राणायाम करते हैं इससे क्या होना जाना है व्यायाम करने से सब अलग अलग अब कौन सही है ये बिचारा माइक जीव कैसे डिसाइड करेगा बात जहा कहीं श्रद्धा हो गई गलत जगह कहीं तुम जब किया करो तत्पोमैसी तत्पोमैसी तत्प मैसी एक ने कहा तुम चारों धाम की मार्चिंग किया करो एक ने कहा तुम किताब की पाठ किया करो रोज रामायण का सुंदर कांड कर रहा है बेचारा वैसे करते करते करते करते मर गया लेकिन मरते समय जब से करना शुरू किया तब तो अटैचमेंट कम था वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बेटा बेटी बेटी नाती पोता में चला गया अटैचमेंट यानी साधना का फल और सर्वनाश तुलसीदास जी ने कहा तप तीरथ उपवास दान मख जो रुचय करो सो पाए पर जान कर्म फल भर भर वेद परोसो जिसके मन में आए ऐसो करो कर्म धर्म का पालन जब फल मिलेगा तब चलेगा पता नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज जपुनी को टिन करिय रुज न जा हरिण इससे नहीं जाएगा है माया का रोग ये तो फिजिकल वर्क है रोग तो मन में वो तो संसार में अटैच है पक्का भाई इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हैं किसी का पैर लोहे की श्रृंखला में बांध दो और कहो मार्च वो खड़े खड़े मार्च करेगा बेचारा और क्या करेगा आगे कैसे जाएगा पैर तो खोलो चलने वाला पैर है ऐसे बंधन में मन है पाप युक्त मन है अंतःकरण गंदा है उसको ठीक शुद्ध करना है वो तो उस पर आपने सोचा ही नहीं आप तो सब फिजिकल बातें कर रहे हैं तो सूत जी से कहते हैं सोनकादिक परमहंस कि महाराज ये सब बात सोच करके ऐसा मार्ग बताइए यह या आत्मा सम प्रसीदा जिससे आत्मा वाला आनंद मिले ध्यान दो एक मन वाला आनंद होता है एक आत्मा वाला आनंद होता है मन माया से बना है इसलिए माया के पदार्थों से मन को आनंद मिलता है वो रोज मिलता है आपको भूख लगी गरम गरम जलेबी मिली रसगुल्ला मिला गुलाब जामुन मिला हलवा पूरी खीर मजा आ गया वही राख क्या खाना बना है मन करता है बनाने वाले का हाथ चुम लू बड़ा सुख मिला मन को माँ को चिपटाया बड़ा सुख मिला बाप को चिपटाया बीबी को चिपटाया बेटे को चिपटाया बड़ास सुख मिला ये किसको मिलना है सुख ये मन को क्यों ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा के नहीं है आत्मा का तो दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृत गति सुबालोपन सच्छे चार वो हमारा सर्वस्व है रिश्तेदार है ब्रह्म हम उसके अंश है ना जो जो जिसका अंश है उसी से तो प्यार होगा उसी से पूरा होगा गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं तमाम नदियां पहाड़ों से निकलती हैं चलेंगी चलना पड़ेगा कहा जाएंगी अपने अंशी के पास कौन है उनका अंशी समुद्र वहां गई हा शांत तो हो गई चलना बंद तो हम भी जिसके अंश है उसको पाकर शांत तो हो जाएंगे चलना बंद दुख अशांति अतृप्ति अपूर्णता समाप्त त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेश पंचकोष समाप्त आत्मा का सुख होता है और मन का सुख तो रोज मिलता है वो तो माइक सुख है वो सत्य गुण का सुख कह सकते हैं आप और ये आत्म ज्ञानी को जो सुख मिलता है सात्विकम सुख महात्मोत्थम भागवत ग्यारह पच्चीस वतीसात संजाय ते ज्ञानम सत्वगुण का सुख है ये जो ज्ञानियों को मिलता है समाधि में समाधि ही समाधि जिसके लिए वेद कहता है मंडल ब्राह्मणों परिषद एक दस समाधि वाला सुख आप लोगों को गहरी नींद में थोड़ा सा मिलता है रोज उसमें कुछ नहीं स्मरण है ऐसे ही होती है समाधि लेकिन जब समाधि से उठा तो जैसे आप गहरी नींद से उठते हैं तो फिर संसार अरे वो उसका ऐसा हो गया अरे वो ऐसा हो रहा है अरे बेटे का हो गया अरे बाप का ऐसा हो गया वो सारा संसार का टेंशन उठते ही आ गया ऐसे ही समाधि में भी होता है समाधि से उठा संसार ने पकड़ा उसको माया ने और काम क्रोध मोह के के हवाले कर दिया ये जो माया सेनापति लोग हैं तो सूत जी महाराज कल युग के मनुष्यों में बड़ी कमजोरियां हैं उनको देखकर ऐसा मार्ग बताइए जो सदा के लिए कल्याणकारी हो प्लस आत्मा वाला दिव्यानंद परमानंद दे सके सदा को दुख निवृत्ति कर सके सदा को परमानंद दे सके ऐसा मार्ग कृपा करके बताइए सूत जी ने कहा ठीक है प्रश्न बहुत बढ़िया है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की